जॉर्ज वॉशिंगटन और पहले गुब्बारे की उड़ान एडमंडी हवा में तो बिस्तर को बिस्तर के नीचे लेटा था एक झटके के साथ उठकर बैठ गया उस भयभीत छोटे काले कुत्ते के कान खड़े हो गए फिर टोबी रेंगते हुए बिस्तर के सिरे पर पहुंचा और वो अपना अपने मालिक का गाल चाटने लगा रोजर ने जब अपनी आंखे खोली तो उसने कुत्ते को काटते हुए देखा अच्छा तो तोपों ने तुम्हें जगा दिया उसने, उसने, उसने, उसने थप ते हुए कहा तो गर्जन हमें बताती है की आज एक विशेष दिन है लेकिन जब रोजर टोपी को शांत करने की कोशिश कर रहा था तो उसका अपना दिल उत्साह से धड़क रहा था क्योंकि आज वो दिन था जब एक आदमी गर्भ हुआ गर्भ हवा के गुब्बारे की टोकरी में चढ़कर आकाश में उड़ने की कोशिश करने वाला था हमारे देश में पहले भी अन्य लोगों ने गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ने की ऊपर की ऊंची उड़ान भरने का प्रयास करने वाले थे उनका नाम जीन पेरे ब्लैंक चर्ड था और वो फिलोडेल्फिया अमेरिका में फ्रांस से आए थे फिलोडेल्फिया जहाँ रोजर रहता था अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर था अमेरिका की स्वतंत्रता स्वतंत्र की घोषणा और संविधान फिलाडेल्फिया में ही लिखा गया था और सत्रह में वो शहर अमेरिका की राष्ट्रीय राजधानी बना था अब 9 जनवरी 1793 को सुबह फिलाडेल्फिया के लोग एक और महान घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे करीबी से देखना चाहते थे टिकट की कीमत पांच डॉलर थी जो एक लड़के के लिए बहुत अधिक थी लेकिन रोजर मिस्टर ब्लैक को गुब्बारे में उड़ते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक था रोजर के पिता लकड़ी की अलमारियां बनाते थे रोजर ने अपने पिता के साथ काम तो घर में ही रह रहे थे रोजर चाहता था बताए की वो एक ऐसे लड़के को जानते हैं जो उड़ान में उनकी मदद करना चाहता था रोजर ने कई बार गुब्बारे में सवार होने का सपना भी देखा था लेकिन उसे डर था कि उसका सपना कभी सच न होगा रोजर ने अपनी सारी कमाई एक बड़े डिब्बे में जमा कर रखी थी और सुबह वो पैसों को ध्यान से गिनता था गुब्बारे की उड़ान वाले दिन उसके पास अपने टिकट के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो गए थे अपने हाथों और चेहरों को रगड़ने के बाद रोजर ने बड़ी अलमारी में से अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले आमतौर पर वो उन कपड़ों को रविवार के लिए रखता था लेकिन रोजर ने आज उन्हें गर्व से पहना फिर उसने टोबी के बालों को ब्रश करके चमकाया वो चाहता था कि उस महत्वपूर्ण अवसर पर उसका पालतू कुत्ता भी सुंदर दिखे जाते समय रोजर ने डिब्बे से पैसे निकाले और जेब जेब में रखे उसने सामने का दरवाजा खोला और फिर सुबह की तेज हवा में टोबी के साथ बाहर निकला वो गली में से नीचे उतरा रोजर ने सोचा कि अगर वो बनिष्ट होता तो कितना अच्छा होता हवा में छतों के ऊपर पेड़ों से ऊंचा ऊंची ऊंची इमारतों से भी ऊंचा उड़ना कितना रोमांचकारी होता हर पंद्रह मिनट में तो दो बार गरज रही थी वो नागरिकों को याद दिला रही थी कि वो एक बेहद महत्वपूर्ण दिन था जल्द सड़कों पर रोमांचक कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई कुछ लोग सुंदर गाड़ियों में सुंदर पोशाक पहने बैठे थे कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे लेकिन ज्यादातर लोग पैदल ही चल रहे थे जल्दी रोजर ने मिस्टर बोवेन को भीड़ में देखा और उसने उनकी और हाँ तैयार है हाँ उन्हें तैयार होना चाहिए मिस्टर बोवेन ने जवाब दिया मुझे लगता है की वो तैयारी करने के लिए भोर से पहले ही यहाँ आ गए थे अपनी जेब में टिकट के पैसे झटकाते हुए रोजर मुस्कुराया क्या यह सच है की राष्ट्रपति वॉशिंगटन भी यहाँ आएंगे उसने पूछा हाँ मिस्टर बोवेन ने उत्तर दिया और मिस्टर ब्लैं राष्ट्रपति को निराश नहीं करेंगे समुद्र के उस पार यूरोप में उन्होंने 40 बार गुब्बारे उड़ाए हैं अब उनके फेल होने का कोई कारण नहीं है रोजर की आंखें उत्साह से भर गई ओ मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं उनके साथ गुब्बारे में ऊपर जा सकू मिस्टर बोवेन ने सोच समझ रोजर की तरफ देखा वो जानते थे कि की रोजर के गुब्बारे में उड़ने की तीव्र इच्छा थी अंत में उन्होंने कहा अखबारों में लिखा है की गुब्बारे को भरने वाली हाइड्रोजन गैस को बनाना बहुत महंगा होता है मिस्टर ब्लैंचर्ड के वाले एक व्यक्ति को हवा में ऊपर तो से चकित होकर बोला हाँ, ने उत्तर दिया देखो रोजर तुम बहुत भारी हो लेकिन तुम्हारे कुत्ते का वजन केवल कुछ पाउंड का है शायद गुब्बारा उसे बिना किसी परेशानी के ले जाएगा और मुझे लगता है साथ देने के लिए और कोई जीव होगा तो उन्हें गुब्बारे की उड़ान में हमेशा कुछ खतरा होता है लेकिन हमें मिस्टर पर कर विश्वास करना चाहिए उन्होंने अपनी उड़ान की तैयारी में हर संभव सावधानी बरती है रोजर ने मिस्टर बोवन की बाहों में अपने कुत्ते टोबी को देखा धीरे से उसने कुत्ते के छोटे से काले सिर को थपथपाया टोबी तो तुम्हें कैसा लग रहा है उसने पूछा क्या तुम गुब्बारे में उड़ान भरने वाले फिलाडेल्फिया के पहले बनना चाहते हो और पहले अमेरिकी भी मिस्टर ने हुए कहा टोबी तो ने अपना सिर उठाया और कई बार भोका उसे लगने लगा था कि जल्दी उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण होने वाला था गुब्बारे को वॉलट स्ट्रीट जेल के प्रांगण से अपनी उड़ान शुरू करनी थी इस बड़े आयोजन के लिए गुब्बारा तो तो की सड़क पर काफी भीड़ थी आस पास की सभी खिड़कियाँ लोगों महिलाओं और बच्चों से भरी हुई थी लोग पेड़ों पर चढ़े थे लोग छतों पर खड़े थे और यहाँ तक की एक बहादुर लड़का झंडे के खंभे पर भी चढ़ गया था प्रांगण के अंदर एक बैंड संगीत की धुने बजा रहा था उस जीवंत संगीत ने रोजर को उत्साहित किया लेकिन जब उसने मशहूर बैलूनिस्ट को एक झलक देखा तो और भी रोमांचित हो गया जीन पियरे ब्लैंचर्ड एक छोटे के आदमी थे लेकिन देखने में ताकतवर थे उन्होंने एक सुंदर नीला सूट और तीन कोनों वाली टोपी पहनी थी टोपी को अपनी बहाव में लिए रोजर के साथ भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़े वे बैलुनिस्ट के पास गए रोजर ने भी बैलूनिस्ट से हाथ मिलाया रोजर का दिल तेजी से धड़क रहा था मिस्टर बोवेन ने बैलूनिस्ट के साथ कुछ मिनटों तक बात की रोजर उनकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि वे फ्रेंच में बात कर रहे थे, हो इस बार उन्होंने पंद्रह तोपो की सलामी दी इसका मतलब केवल एक ही है इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है राष्ट्रपति वाशिंग्टन अपने सफेद कोच में आ पहुंचे थे रोजर ने पीछे मुड़कर जेल के फाटक की ओर देखा लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे बड़े पीले रेशम के गुब्बारे के पास चले गए जो अब जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ चुका था लेकिन अभी भी मजबूत रस्सियां उसे पकड़ी हुई थी नीले रंग से रंगी एक टोकरी गुब्बारे के नीचे बंधी हुई थी इसमें बैलुनिस्ट को उसकी उड़ान में मदद करने के लिए सैंडबैग देखते देखते हाथ में एक कागज लेकर आगे बढ़े सबसे पहले उन्होंने भीड़ को एक भाषण दिया और फिर मिस्टर ब्लैंच के लिए उनके भाषण का फ्रेंच में अनुवाद किया गया राष्ट्रपति ने कहा कि मिस्टर ब्लैंच ने इतनी लंबी दूरी से अमेरिका आकर गुब्बारे की उड़ान भरकर लोगों को सम्मानित किया था राष्ट्रपति वॉशिंग्टन ने उन्हें शुभकामनाएं दी और बलूनिस्ट को राष्ट्रपति को, को उनकी यात्रा का मकसद बदला था राष्ट्रपति ने अपने पत्र में सभी बहादुर अमेरिकियों से बलूनिस्ट की मदद करने की विनती की थी जब सब कुछ तैयार हो गया तो बलूनिस्ट टोबी को अपनी बाहों में लेकर टोकरी में चढ़ गया उसने रस्सियों को खोलने का आदेश दिया और उसने कुछ रेत के थैले बाहर फेंक दिए सबसे पहले गुब्बारा अगल बगल से लहराया और अपनी रखी शीघ्र गुब्बारा सीधा हो गया गुब्बारा ने गर्जन की बैलूनिश ने एक चमकीला झंडा लहराया जिसमे एक तरफ अमेरिकी सितारे और धारिया थी दूसरी तरफ फ्रांस के तीन रंग थे टोकरी के किनारे पर झुक कर उसने अपनी तीन कोनों वाली टो को नीचे झुकाकर भीड़ का अभिवादन किया रोजर ने सोचा कि वह टोबी को भोकते हुए सुन सकता था पर फिर गुब्बारा ऊंचा और ऊंचा चढ़ता गया लड़के ने गुब्बारे का पीछा करने के लिए अपनी आंखों पर जोर डाला जब तक कि वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया फिर चिंतित कंधे पर हाथ रखा याद रखो उन्होंने कई सफल उड़ाने भरी है उन्होंने धीरे से कहा जैसे गुब्बारा बादलों के बीच से गुजरा तेजी से ऊपर उठा गुब्बारा तेज हवा में फंस गया मिस्टर ब्लैं ने नीचे देखा उन्होंने घुड़छवारों को उस में सरपट दौड़ते हुए देखा जिस दिशा में गुब्बारा रहा था। घोड़े अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे लेकिन हवा से चलने वाले गुब्बारे से घोड़े मुकाबला नहीं कर सकते थे गुब्बारा 20 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था अमेरिका में इससे पहले कभी किसी ने इतनी तेजी से यात्रा नहीं की थी जैसे गुब्बारा बादलों के बीच से गुजरा मिस्टर ब्रांच ने खुशी महसूस की जबकि टोबी डर गया पहले तो टोबी हवा में उछला और उसने अजीब टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन जब उसने नीचे छतों और पेड़ों को देखा तो वो फर्श पर लेट कराहने लगा ब्लैंचर्ड ने उससे फ्रेंच में बात करने की कोशिश की लेकिन टोबी केवल अंग्रेजी समझता था यहाँ तक कि जब बलुनिश ने उसे एक दोस्ताना ढंग से तब भी दुखी छोटा कुत्ता डर से कांप उठा कुछ ही देर में कबूतरों का एक झुंड आसमान में तैरती पीली गेंद के पास से गुजरा जैसे गुब्बारा उनके पास आया पक्षी चौक गए और अपने पंख बेतहासा फड़फड़ाने लगे और ऊंची आवाज में रोने लगे फिर तेजी से वे अलग अलग, अलग दिशाओं में उड़ गए जिससे गुब्बारे के उड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ जब उन्होंने कबूतरों यह आकाश में एक मील से अधिक की ऊंचाई थी नीचे का परिदृश्य अब इतना दूर था की डेलावे नदी अब उन्हें केवल कुछ चौड़ी रिबन की तरह दिख रही थी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था इसलिए ब्लानचर ने आराम किया और कुछ बिस्कुट खाया उन्होंने टोबी को भी कुछ बिस्किट खाने को दिए जो अब बेहतर महसूस कर रहा था क्योंकि उसे हवाई गुब्बारे की अब आदत हो गई थी अचानक खतरा आ गया दक्षिण से घना कोहरा बहने लगा उससे कठिन परेशानी हो सकती थी ब्लानच कोहरे में कुछ भी देख नहीं पाते और फिर उनका गुब्बारा न्यू जर्सी और समुद्र में बह सकता था बैलोनिस को पता था की उसे जल्दी कुछ करना होगा कोहरे द्वारा अंधेरे अंधेरा करने से पहले उसे गुब्बारा उतारना होगा जल्दी से बलूस ने कुछ हाइड्रोजन बाहर छोड़ने के लिए वाल्व खोला बड़ी पीली नीचे की ओर गिरने लगी जैसे ही गुब्बारा जमीन की ओर बढ़ा, बड़ा एक घास के मैदान में गाय और घोड़ों को देख सके फिर उन्होंने एक राहत की सांस ली क्योंकि उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह थी अचानक हवा के एक तेज झुके ने गुब्बारे को जकड़ लिया और उसे दक्षिण की ओर बहा ले गया अब घास का मैदान की घास के मैदान के बजाय नीचे घने जंगल दिख रहे थे एक और पल में गुब्बारा और उसके यात्री पेड़ों के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते थे तेजी से आगे बढ़ते हुए मिस्टर ब्लैंचर्ड ने हाइड्रोजन का वॉल्व बंद कर दिया और गुब्बारे को हल्का बनाने के लिए भारी रेत के थैलों को टोकरी से बाहर फेंकना शुरू किया कुछ फुट नीचे पेड़ों की नीली सुखाओं शाखाओं की को देखकर उनका चेहरा पसीने से ढक गया धीरे धीरे गुब्बारा फिर से ऊपर उठने लगा लेकिन मिस्टर ब्लॉन्च जानते थे कि हाइड्रोजन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही निकलकर बह गया था और, और गुब्बारा और अधिक समय तक हवा में नहीं रह सकता था गुब्बारे के चारों ओर कोहरा घूमने लगा ब्लैंचर्ड को नीचे की जमीन मुश्किल से ही दिख रही थी लेकिन कोहरे की लहरों के बीच, उन्हें जंगल के बीच में एक से खुले इलाके की झलक दिखाई दी जल्दी गुब्बारा फैली हुई शाखाओं के पास खतरनाक तरीके से नीचे लड़ रहा है लेकिन अंत में वो घास के मैदान पर आकर टिक गया टोपी ऊपर और नीचे कूदा और अपनी पूछा कर यह दिखाया कि वो वापस जमीन पर आकर कितना खुश था उस टोकरी से घूर रहा।, बैलु, रहा था ब्लैच ने उसे फ्रेंच में बुलाया लेकिन चौका हुआ किसान पीछे हट गया डरे हुए किसान को देखकर बैलुनिस्ट मुस्कुराए लेकिन उन्हें पता था की बेचारा कैसा महसूस कर रहा होगा आसमान से गिरती एक बड़ी पीली गेंद में बैठा एक जासूस किसी को भी डराने के लिए काफी था जब गेंद की की रेशम थैली गिरी, तो किसान को के साथ उस मैदान में दिखाई दिया जंगल में पीले रंग का एक विशाल थैला देख कर वो इतना चकित हुआ बंदूक गिरा दी और उसने अपने हाथों को स्वर की ओर उठाया जिन लोगों ने ब्लैंच को देखा तो वे बहुत डरे हुए थे और उनकी मदद नहीं कर सकते थे लेकिन कुछ ही देर में दो मर्द और दो महिलाएं घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जब उन्होंने राष्ट्रपति का पत्र पढ़ा तो वे हुए गुब्बारे की मदद करने के लिए मील की दूरी पर एक स्थान पर था। फिर वे लोग टोकरी और गुब्बारे को एक फार्म हाउस में ले गए जहाँ उन्होंने गाड़ी पर लाद दिया ने फिलडेल्फिया की वापस यात्रा शुरू की वे घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे उन्हें लौटने में छह घंटे लगे क्योंकि वे रात के खाने के लिए बीच में रुके वही दूरी पर उन्होंने गुब्बारे से एक घंटे से भी कम समय में तय की थी इस बीच जैसे जैसे लौटा तो, तो रोजर उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ा टोबी ने गाड़ी से छलांग लगाई और वो अपने मालिक से लिपट गया लड़के ने कुत्ते को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया तुम्हें पक्षी की तरह उड़ना कैसा लगा रोजर ने पूछा अगली बार जब तुम गुब्बारे में ऊपर जाओगे तो उन्हें सुरक्षित लौटने में मदद मिली थी अमेरिका में हवाई मार्ग से भेजा जाने वाला वो पहला पत्र था जाने से पहले मिस्टर ब्लैंच ने राष्ट्रपति वाशिंगटन को झंडा भी भेंट किया जिसे लेकर वो उड़े थे राष्ट्रपति ने कृतज्ञता पूर्वक पूर्वक झंडे को स्वीकार किया उन्होंने कहा यह झंडा जिसमें एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतीक है फ्रांस और अमेरिका के लोगों के बीच की मजबूत दोस्ती को दर्शाता है वो झंडा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने पहली बार अमेरिका में गुब्बारे की पहली सफल उड़ान भरी थी समाप्त